विवेकानंद साहित्य भारत में ईसाई धर्म बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं इस प्रेरणा से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक भाग पर अधिकार जमाया उन्होंने धर्म प्रचारकों को दूर रखा ईसाई धर्म प्रचारकों का स्वागत करने में हिंदू अग्रणी थे अंग्रेज नहीं जो कि व्यापार में लगे थे उत्तर काल के कुछ उन प्रारंभिक धर्म प्रचारकों के लिए मेरे हृदय में बड़ी प्रशंसा की भावना है जो ईसा के सच्चे सेवक थे उन्होंने न तो जनता की निंदा की और न उनके विषय में असत्य प्रचार किया वे श्रेष्ठ दयालु पुरुष थे जब अंग्रेज भारत के स्वामी हो गए तो धर्म प्रचार कार्य गतिरुद्ध हो गया यही स्थिति भारत में आज के धर्म प्रचारकों के उद्योग का भी मुख्य लक्षण है एक प्रारंभिक धर्म प्रचारक डॉक्टर लॉन्ग जनता के साथ हो गए उन्होंने नील की खेती करने वाले गोरों की दुष्टताओं का वर्णन करने वाले एक हिंदू नाटक का अनुवाद किया और फल हुआ? नहर से अनेक व्याधियों का सूत्रपात हुआ है अब एक विवाहित व्यक्ति धर्म प्रचारक बनकर जाता है लेकिन विवाहित होने के कारण उसके काम में बाधा पड़ती है धन प्रचारक वहां की जनता के विषय में कुछ नहीं जानता वह वहाँ की भाषा भी नहीं बोल सकता और इसलिए वह सदैव गोरों की छोटी सी बस्ती में जाकर रहता है वह ऐसा करने के लिए विवश हो जाता है क्योंकि वह विवाहित होता है यदि वह विवाहित न हो तो वह जनता के बीच में जा सकता है और यदि आवश्यकता हो तो भूमि पर सो सकता है इस प्रकार वह अपने स्त्री बच्चों के लिए साथी ढूंढने भारत जाता है वह अंग्रेजी बोलने वालों के बीच ठहरता है भारत का महान हृदय आज धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों से सर्वथा अछूता है मुझे एक भी ऐसा धर्म प्रचारक नहीं मिला जो संस्कृत समझता हो एक ऐसा व्यक्ति जो जनता और उसकी परंपराओं से अवगत ना हो उनकी सहानुभूति कैसे पा सकता है मेरा आशय किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है किंतु ईसाई ऐसे लोगों को धर्म प्रचारकों के रूप में भेजते हैं जिनमें योग्यता नहीं होती यह देखकर दुख होता है कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करने पर धन व्यय किया जाता है जबकि कोई संतोषजनक वास्तविक परिणाम कहीं दिखलाई नहीं पड़ता जो थोड़े लोग अपना धर्म परिवर्तन परिवर्तन करते हैं वे मिशनरियों के आसपास मल्रा कर जीविका चलाने वाले जैसे लोग होते हैं जो धर्म परिवर्तित ईसाई भारत में नौकरी में नहीं लिए जाते वे परिवर्तित धर्म में नहीं रहते सारी बात का यही तत्व है जहाँ तक धर्म परिवर्तन के ढंग की बात है वह सर्वथा विवेक शून्य है जो धन मिशनरी लाते हैं वह स्वीकृत कर लिया जाता है धर्म प्रचारकों द्वारा संस्थापित कॉलेज वहाँ तक ठीक है जहाँ तक शिक्षा की बात है किंतु धर्म के मामले में बात दूसरी है हिंदू चतुर होता है वह चारा तो लील जाता है पर कांटा बचा लेता है लोग कितने सहिष्णु हैं यह आश्चर्यजनक है एक धर्म प्रचारक ने एक बार कहा इस सारे व्यापार का सर्वाधिक बुरा भाग यही है ऐसे लोगों का जो आत्मतुष्ट हैं कभी धन परिवर्तन नहीं किया जा सकता